श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथातेलिखिता श्री जान परचय रजनीनाथरायचप्रदस्थो राजकर्मचारी जन्म अधुनातन बांग्लादेश पातिहायाँ हिंदु परम पिवर्तनी काले धर्म तथा साधारण समाजस्य सामने नामा जन पर लांग्ल स्त्रीशिशास्तरे तस्दग अतम त्र्यशीतुतराष्टादतमें खिष्टवर्षे श्री प्रभो अतम से भक्त मणिलाल मलिकक याह भवने कलिकतायापाटी स्थित सजा उत्सव श्री प्रभो शुभागमनमूत रजनीनाथराय तदुत्सवस्थले श्रीरामकृष्णस दर्शन तथा तस्य ईश्वरीय प्रसंगादी अश्रोशीत रतनह रतन श्रीरामकृष्णस अनुरागी श्री, श्री प्रभो विशिष्ट भक्त यदुलाल मल्लिक दक्षिणस्थस उद्यानगृह तत्वावधायक स्री प्रभो पूत संगाभ से अवकाश प्राप्त भक्तुलाये गृह यात्राभन संगीतादी विविधाषानु त्री प्रभु रतने श्री प्रभव आमंत्रण आमंत्रणा रत्न दक्षिणेश्वर गति स्म श्री अत्यन्तम रने अत्यम अह्यत रता श्रीरामकृष्णस सान्निध्यम आगता करता भजा प्रदायस्य नैष्ठिक वैष्णवी वैष्णवचरण से शिष्या पाईकपाड़ा राजोलामोदय भार्या कात्यायनी दिव्या प्रगढ़ प्रूढ़सहचरी अतिशुद्धाचारेण जीवन जापयती स्म अंतरा अतरा दक्षिण श्री प्रभु साक्षात्कर् आगछति स्म श्री प्रभु मातर भवि एक रिमा वेशन भावचुषा प्रत्यक्षी पर वैरस्यन एक पक्ष आस तदर्थ श्री, गमना श्री, श्री प्रभु माता कालिकाया प्रसाद गमना गमनाद कर्म प्रेक्षा दक्षिणेशरगमानगमनावीरतावींद्र कलिकाता निवासी वैष्णव श्री जातौ भक्तिमागरामक दक्षिणेशरे पंचवट्याभु तचनायांचिखत एक मृषकेतुनाटक दृष्टि प्रत्यागमन सक्षिणेशरम आनीय दिवस स्वा स्वा स्थापय स्म ईश्वर प्रसंगा तस् शरीर रोमचित अभूत परिवर्तने काले वराहनगरमठे असर गतात आसी कि तस् सह असत्स वशा कथन मनसभारम्यहीन अभूत रविंद्रनाथ रविंद्रनाथाकुरुर विश्विख्या कवरवींद्रनाथ देवेंद्रनाथ ठाकुरस्य दवेंद्रनाथाकुरु जन्म कलिकाताया, कलिकता जोड़ा साकोस्थले धनितागतिशील परिवार इत्युक्ते ठाकुर पिरी बुध्य स्म असाधारण प्रतिभादी रविंद्रनाथो बाल्यवकलापेक्ष कथितलक्षणस्वभाव आसा एक गायक कव साहित्यिकीत विद्यालय महाविद्यालय तथा कथिपाधे अभाव अभी रविंद्रनाथईव पंडित विरल आसत यो याला भाग हत्याली लाल याह प्रतिदेन सह शासक प्रदत्त नाइट इतुपाधे पर अकत्शाधन सप्ततमे सतमें ख्रीष्टवर्षे भारतीयूपेण सा स प्रथमतः साहित्य नोबेल पुरस्कारम अलभत कलकत्ताद्यालय तम डॉक्टरेटीना भूषित दक्षिणेशरे कदापी श्रीरामकृष्ण साक्षात्म न आगता किंतु ब्रह्म सजा उत्सव श्रीरामकृष्ण से दर्शन सह अलभत नंदबागा ब्रह्म सज मंदरोसवरामकृष्ण सभक्त उपस्थित आसत तत्र तद्दी अनेके एव उपस्थिता संतो सतौ गान गीतवत श्रीरामकृष्णस जन्मशतवर्षपूर्त कलिकतायाध महासमेल आहूत अभूत तचमाधिवेशन सभापते भाषण रविंद्रनाथ श्रीरामकृष्णन रम्य मत उपस्था कृत्य तद् तलचरल हेरिटेज आफ् इंडिया इख्यो ये स्मको ग्रंथ प्रकाशि अभूत तरह भूमिकाया दिरीट् ऑफ् इंडिया इत्यम एक दक्षिणेशरकागृह खलपु श्रीरामकृष्ण से शरण परमो भक्त रसिक्रीरामकृष्ण पिता संबोधय स्म श्रीरामकृष्णेक स्नेहास के आहवती स्म श्री प्रभो देहरक्षाया परम वर्षद्वयध्ये रसकनावसान अभूत जीवनावसान जीवना अंतिम मुहूर्ते श्रीरामक साक्षात्तवाष पिता आगता असि पिता आगता असिव संज्ञान राम कृष्ण नाम रामकृष्णनाम कीतन देहत्यागमोद श्री प्रभो परमो भक्त मध्ये विशेष रु इति गण्यते। विशेषस्थना गण्य राखाल चंद्र राखाचंद्रघोष स्वामी ब्रह्मानंदलचंद्रीस्युष्टरुतराष्टादत ख्रीष्टवर्ष से जानवरी मस से बसिरहाट अहने बसीर्ट कुलीन ग्रामे शिकारकुीन ग्रा एक अतिसंभ्रातवंशे जन्म जग्राह ते पिता नाम आनंदमोहन घोष संपन्नो भूस्वामी आसी पंचवर्ष काले कालेखालचंद्र से कैलास देह त्यागे जाते हे सभीम यथा योग्य लालिवती स्म यहास गृहसमीपे एक विद्यालय संस्था आनंदमोहन त्र राखालचंद्रे प्रवेशि सती त्रालक सौम्यसुंदरा तथा मधुर्यमयकोमकृति तथा शिक्षका आकर्षतिम विद्यालय शिक्षा विहाय विषयांतर अभी राखाड़ विशेषोत्साह आसी क्रीडादीसु यहां कोपी नीत मलयुद्धे अभी तथा कोपी तत्सम भक्नो स्म बाल्य ग्रामोपकरसमीपे बोधनतले स्वर्मता श्यामाते पूजाषु मन ठति खिंच तस्य पूजा किंच तस्वर्षारूजा सूजाडपे पुरोहित पश्चात उपवेश निरीक्षारण तमय तथा संध्याकाले सन्ध्याल अमेष नयनाभ्याराजनम पशन आत्मा कस्म अज्ञातराज्ये हयती स्म संगीते तस्धारण प्रीति आशीत, गायन एतावान एतन्मयो श्याम संगीत गायन एवा तन्म लवपो यलोपो वैष्णो भिक्षुक मुखाद वृंदावन से मुरली गोपालीपान शिणवन तन्मयतीम द्वाद वर्ष वी कलिकाता पितृगृह स्थि समीपस्थे एकाडी देमी ट्रेणी एकामी अध्ययन करवृत्त त्र नरेन्द्रनाथन उत्तर कालिकेन स्वामी विवेकनंदन सह तस्य तरीचय अभूत था निविडं निबिड सख्यम समु नरेन्द्रनाथ से ब्राह्म समाजे सामजे गतायात कौतीम तथा निराकार ब्राह्मण ब्रह्मण उपास करती ब्रम सज से अंगीकारपत्रे स्वाकोत्खालचंद्री पितापुत्र धर्म भाव संलक्ष्य तम संसारे आब्द कर्त कौनगरवासीनो भुवनमोहन मित्र कन्या मनोमोहन मित्र भगिन्या एकाशवर्षीया विश्व सह एकशीतरअाद शतमें खिष्टवर्षे तरह विवाह साधय स्म श्री प्रभु सभी आगमना प्राग् श्री प्रभु भावने से मानसपुत्री दर्शन प्राप्त अतो मनोमोहन महोदय राखाड़े दक्षिणेरते तरह मानसपुत्र तम संतानमीतवा तथा कृपया राखाला पिता निषेधम तथा पत् आकर्षण अनायासने सह उिदर्मे अग्रसर अभूत नरेन्द्रनाथ काशीपुर श्री प्रभो मुखाल राजुद्दे प्रशंसा शुवा तस्ती संभाषणारणन प्रति अवदत तथा तस्मा हेतु परिवर्तने काले तजा महाराजनाचल प्रचलनमूत प्रेचलन, सप्ताशीतराष्टादे खिष्टवर्षे सबराहनगरम संयासग्रहण स्वामी ब्रह्मनंदनाम धारणम अकोत् तथा उत्तर उत्तरपश्चिम भारत तीर्थाद्रमणचक्रे सप्तन अठादशवर्षा मे मस प्रथम दिवस रामकृष्णीशन प्रतिष्ठ सती मिशन कलिकाखाया सभापति अभूत कियत कालात्त पर स्वामीपाद तस्म संघ से समग्र भारम समर्प्य मठ से तथा मिशन सभापति पद तम अठिम स भारतवर्ष से भ्रमण करहूं नूतन शाखाकेंद्राण प्रतिष्ठा स बंगालूर स्थित आश्रम से नवनिर्मित द्वारदाटन मद्राज स्थित रामकृष्ण छात्रावास तथा त्रिबाद्रा सेवाश्रम से भिस्थापतवा भुवनेश्वर स्थित रमकृष्ण मठ प्रतिष्ठाथा एव परात्पर राम इति प्रति सा शुद्धब्रम्ह परमित संगीत निशम्य कृत्वा रायण सेकलन कर मठ से विवधकेंद्रेश प्रचलनम अकोत्तरधारण मध्य विना मूल्य विस्म द्वांश्तराषनिशति सततम ख्रीष्टवर्षा एप्रिलस दसमें दिवसे सोमवासरेत्रो पादोन बलराम राम मानस पुत्रो राखालो, महा राखाल राखाल दास श्री राम नववादनेलरामें श्रीरामकृष्ण मानसपुत्रो राखाला महासमग्न अभूत राखावद राखादसघोषम सानिध्यम आगत कलकाता कॉलेज स्ट्रीट् निवासी ख्यानाष जन्म याह समीपस्थे बाली हिल्टन जन्मकताली मध्यपरीवार्टिज्यंथ प्रतिष्ठाता पंचाशीत अठादश्रृष्टवर्षा अगस्त मसल से एक चिकित्सा निमित्तीकृत सह तरह संपर्क अभूत मध्यम राखाड़ैद्य हस्तांगु स्थूला आसन् तस्मा कंठम्ध्ये हखालवैद्य पीक्षते स्म श्री प्रभु अत्यम संस्ती स्म राखावेद्यी प्रभो चिकित्सा दक्षिणेशरम एव श्री प्रभु तस्तम अस्ह्य अस्ह्यत तथा तस् दक्षिण सगते आप्याय स्म